बिहदारण्यकोपनिषद शंकर भाष्यार्थ ब्राह्मण एक अध्याय दो गार्ग द्वारा विद्युत अभिमानी पुरुष का ब्रह्मरूप से उपदेश तथा अजात शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान सहोवाच एवासो गाग्यो यसो विद्युति पुरस एतमेंवाहम ब्रह्मोपासत शत्रुर्मातस्म संविदिष्ठास्तेजस्वीती वा अहमेत मुस एतमेवस्ते तेजस्वी तेजस्वी निहाय प्रजावती वह गार्ग बोला यह जो विद्युत में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसकी चर्चा मत करो इसकी तो मैं तेजस्वी रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह तेजस्वी होता है तथा उसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है तथा विद्युत त्वची हृदय चयिका देवता तेजस्वी की विशेषण तस्तल तेजस्वी ही तेजस्वनी हा प्रजावती विद्युता बहुत प्रजाजाम च चलबाहुल्या इसी प्रकार विद्युतचा और हृदय में भी एक ही देवता है तेजस्वी जहाँ यह उसका विशेषण है उसका यह फल है वह तेजस्वी होता है और उसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है विद्युतों का बहुल्य अंगीकार किया गया है इसलिए अपने और प्रजा के लिए फल की बहुलता भी संभव है गार्ग द्वारा आकाश ब्रह्म का उपदेश और अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान स होवाच गार्गो ये वकाशे पुरुष एतमेवाहम जात जातशत्रुमा मैं तस् संविष्ठा पूर्णम अप्रवर्तीवाम अहमेत उपासस एतमे मुसते हुये प्रजया प्रसुभिना सामोकान्जोर्तते वह गार्ग बोला यह जो आकाश में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तित रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण होता है और इस लोक में इसकी प्रजा का उच्छेद नहीं होता तथा आकाशे हृदयाकाशे हृदय चईका देवता पूर्णम अप्रवर्ति चेती विशेषण द्वयम् विशेषण फलमिदम् पूयते प्रजया विशेषण फलम् पशु भी इति प्रजा संताना नस्म लोकाजोर्तत इसी प्रकार आकाश हृदयाकाश और हृदय में भी एक ही देवता है उसके पूर्ण और अप्रवृत्ति ये दो विशेषण है पूर्णत्व विशेषण का यह फल है कि वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण होता है तथा अप्रवर्ती विशेषण का फल फल यह फल है कि इस लोक में उसकी प्रजा का उद्वर्तन नहीं होता प्रजा संतान का विच्छेद नहीं होता गार्ग द्वारा वायु ब्रह्म का प्रतिपादन तथा शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान सः होवाच सहोवाच गारग्यो यवाय वाजौ पुष्स एतमेवाहम ब्रह्मोपात सोवाचाध्यात शुर्मा मै तस् संबदिष्ठा इंद्रो वैकुंठो पराजिता सेनेत ही स यतमे उपास्ते जिष्णुर् परा जिष्णुर्भव्यस्त वह गार्ग बोला यह जो वायु में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं इंद्र वैकुंठ और अपराजिता सेना इस रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह विजयी कभी विजयी कभी न हारने वाला और शत्रु विजेता होता है तथा वाय प्राणी हृदय चैका दीवता तस्वेषण इंद्रपरमेशर वैकुंठो प्रसह्य न परेजित पराजिता सेना मृता गणविदे उपासन फलमी जिष्णुर्धनशीलो पराजिर्जिष्णु भवति अन्य तस्जाई अन्य तस्नाम सपतना नाम जयनशीलोती इसी प्रकार वायु प्राण और हृदय में भी एक ही देवता है उसके विशेषण हैं इंद्र परमेश्वर वैकुंठ जो विशेष रूप से सहन न किया जा सके और अपराजिता सेना जो सेना पहले दूसरों के द्वारा पराजित न हुई हो मरुत नामक देवताओं का गणत्व एक समूह रूप होना प्रसिद्ध है इसलिए उन्हें सेना कहा है उपासना का फल भी इस प्रकार है जिष्णु जयनशील अपराजिष्णु दूसरों से पराजित न होने के स्वभाव वाला और अन्यजायी अन्य अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला होता है गार्ग द्वारा अग्नि ब्रह्म का प्रतिपादन तथा तो अजात शत्रु अजातशत्रुद्वारा उस्का प्रत्याख्या स होवाच गाग्योज एववाय अग्नौ पुष एतमेंवाह ब्रह्मोपासस हो होचाजातशत्रुर्मा नैतस्म संवधिष्ठा विषा सहृति वा अहमेत उपासस एतमे उपास्ते विषा सहिभवती विषास सही शास्य प्रजा भवती वह गार्ग बोला यह जो अग्नि में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं विषा सही फुटनोट अग्नि में जो से डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है इसलिए अग्नि विषा सहन करने वाला है विषा सही रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय ही विषा सही होता है और उसकी प्रजा भी विषा सही होती है अग्नौवाची हृदी चयिका देवता तस्विशेषण विषा सही मर्मर्षियता परेशा अग्निर्बाह फलबाहुल्यम फल पूर्वत अग्नि भाग और हृदय एक ही देवता है उसका विशेषण है विशा सही अर्थात दूसरों को सहन करने वाला पूर्वत अग्नि की बहुलता होने के कारण उसके फल की भी बहुलता है गार्ग द्वारा जलांतरगत ब्रह्म का प्रतिपादन तथा अजात शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान स होवाच गार्ग्यो ए वाएम अपसु पुरुष एकहम ब्रह्मोपाससोवाचा जातशत्रुमा मैं तस्विष्ठा प्रतिप ही वा अहमेत उपासस एतमेवस्ते प्रतिपैनम उपगछति नूपम्थो जायते वह गार्ग बोला यह जो जल में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजातशत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी मैं प्रतिरूप रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही जाता है अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है हृदि अप्सुतथ हृदय चैकाता तस्वीर प्रतिपोन श्रुतिस्मृत्य प्रतिकूल एनम् उपगच्छति उपगछति न तथा एवो अस्माध जल जलवीर्य और हृदय में एक ही देवता है उसका विशेषण है प्रतिरूप अनुरूप अर्थात श्रुति और स्मृति के अनुकूल उसकी उपासना का फल उसके पास प्रतिरूप अर्थात श्रुति स्मृति की आज्ञा के, के अनुरूप पदार्थ ही जाता प्राप्त होता है उससे विपरीत नहीं इसके सिवा उससे वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है गार्ग द्वारा आदर्शांतर्गत ब्रह्म का प्रतिपादन और अजात द्वारा उसका प्रत्याख्यान सहोवाच गाग्योज एववायम आदर्शे पुरुष इति पुष एतमेवाहम ब्रह्मोपाससोवाचाजाशत्रुर्मा तस् संवधिषा रोचिष्णुर वा अहमत एतम उपासस एतमे उपास्ती रोचिषुर्वती रोचिष्णुर्जाथो येह सन्निग्चती सर्वागम स्थानिरो वह गार्ग्य बोला यह जो दर्पण में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो इसके तो मैं रोचिष्णु रोचिष्णु दे रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी उपासना इस प्रकार करता है वह निश्चय रोचिष्णु होता है उसकी प्रजा भी रोचिष्णु होती है और उसका जिनसे संगम होता है उन सब से बढ़कर वह दीप्यमान होता है आदर्शो प्रसाद स्वभाव सत्व खड्गा चशुद्धिस्वभाव्ये चैका देवता तस्या तस्वीण रोचिष्णुदीप्तिस्वभाव च चद रोचनाधार बाहुल्या फलबाहुल्यम स्वभावतः स्वच्छ दर्पण और ऐसे ही खड़गादि अन्य पदार्थों में तथा स्वभावतः शुद्ध सत्वयुक्त हृदय में एक ही देवता है उसका विशेषण रोचिष्णु अर्थात दीप्तशाली है तथा वही फल भी है दीप्त के अधिकार आधारों की बहुलता होने के कारण फल की भी बहुलता है के द्वारा प्राण ब्रह्म का प्रतिपादन और शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान स होवाच गागोज या एववायं यारात शब्दोंतम एवाह ब्रह्मोपासवाचाजा तत्मा मैं तस्विष्ठा असुरतीवा अहमेत उपासस एतमे उपास्ते सर्वग्रम हईवास्मिनलो का आयुर्ति नयी पुरा प्राणो जहाती वह गार्ग बोला जाने वाले के पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजातशत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं प्राण रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस्लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है इसे प्राण समय से पहले नहीं छोड़ता शब्दः यछत जवा शब्द पश्चात्ध्यात्म च जीवन हेतु तमेकी कृत्यः आसु प्राणो जीवन हेतुरी सर्वमायुः अस्मिन् अस्क एती यथोपातम कर्मणा आयु कर्मफल परिच्छि कालात् पूर्व रोगादि भी पीड्यम अपने प्राणो न जहाति यम जाते हुए वायु के पीछे जो यह शब्द उदित होता है और जो अध्यात्म पक्ष में जीवन का हेतुभूत प्राण है उनको यहाँ एक करके कहा है अशु प्राण अर्थात जीवन का हेतु यह उसका गुण है उसका फल यह है कि वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है उसे कर्मवश जितनी आयु प्राप्त होती है उसका वह भोग करता है उसके कर्मफल से मर्यादित समय से पूर्व रोगादि से पीड़ित होने पर भी प्राण उसे नहीं छोड़ता गार्ग द्वारा दिग्ब्रह्म का प्रतिपादन और अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान स होवाच गारागो येवाय दीक्षुपुरश एकवाह ब्रह्मोपासस होचाध्यात्मशत्रुर्मा तस्म संविष्ठा द्वितो नपग इवा अहमेत मुस है स यतमेव द्वीयवान्न भवतीणि वह गार्ग बोला यह जो दिशाओं में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो मैं इसकी द्वितीय और अनपवग रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह द्वितीयवान होता है और उससे गढ़ का विच्छेद नहीं होता दीक्षु कर्णियों चयका देवता अश्विनों देवावियुक्त स्वभागुणस्थयवनपगत्व अवयुक्तता चान्योन्यम दिशाश्वनोस्वीश्वोच्च तदेव फल गिछेद्वितयच दिशा, दिशा कर्ण और हृदय में एक ही देवता अश्विनी कुमार हैं जो कभी वियुक्त तो होने वाले नहीं हैं अतः उस देवता का गुण द्वितीयत्व और अनपगत्व अभियुक्तता है क्योंकि दिशा और अश्विनी कुमार ये परस्पर ऐसे हैं धर्म वाले हैं तथा उस उपासक को मिलने वाला फल भी वही है गण से विच्छेद न होना और द्वितीयवान दूसरे से युक्त होना गार्ग द्वारा छाया ब्रह्म का प्रतिपादन और अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान छायामयः इति सहोवाच गागोज एववाय छायाम पुराशएतम ब्रह्मोपात सहोवाचाजाशत्मा मैं उपास इति मृत्युरी अहमेत स यतमेमुपास्ते सर्ववास्म घंक आयुरे नैनम पुराकला मृत्युराग छती वह गार्ग बोला यह जो छायामय पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं मृत्यु रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस श्लोक में सारी आयु प्राप्त करता है और इसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आता छायायाम छाया ब्रंह तस्मा च आवरणात्मक ज्ञाने देवता तस्य हृदय चैकाता तस्णों मृत्यु फल सर्वत मृत्योन अनागमनेन रोगादि पीड़ा भावो विशेषः। छाया में ब्रह्म अंधकार में और शरीरांतरगत आवरण रूप अज्ञान में तथा हृदय में भी एक ही देवता है उसका विशेषण मृत्यु है फल सारा पहले ही के समान है मृत्यु के न आने से रोगादि पीड़ा का अभाव रहना इतना विशेष है गार्ग द्वारा देहांतर्गत ब्रह्म का प्रतिपादन और अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान शहोवाच गार्ग्यो या येवाय आत्मनि पुरस एतमेंवाह ब्रह्मोपासस होवाचाजात श्रुर्मा मै तस् संविष्ठा आत्मनवीती वा अहमेत उपाससातमेवास्त आत्मनवी हम आत्म हाजाती सह तुष्टिमासारग्य वह गाग्य बोला यह जो आत्मा में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं आत्मन्वी रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय आत्मन्वी होता है और उसकी प्रजा भी आत्मन्वी नी होती है तब वह गार्ग चुप हो गया आत्मनि प्रजापत बुद्ध चृदी चैका दीवता तस् भवति आत्म्वाशेषण फलम आत्मनिहत्यात्मती आत्मनि हा प्रजाति प्रजायाम प्रजाया इति विशेषः स्वयं परात क्रमेण प्रत्याख्यासु ब्रह्मसु सीण ब्रह्म विज्ञानो प्रतिभास मालोत्तर तुष्णिवा आस आत्मा में अर्थात प्रजापति बुद्धि और हृदय में भी एक ही देवता है उसका आत्मन्वी अर्थात आत्मवान यह विशेषण है फल आत्मनवी अर्थात आत्मवान होता है तथा उसकी प्रजा भी आत्मन्वनी होती है बुद्धियों की बहुलता होने के कारण प्रजा में भी उस फल का संपादन होता है यह विशेष बात है आप अपने को ज्ञात होने के कारण अजात शत्रु द्वारा गार्ग के बतलाए हुए ब्रह्मों का इस प्रकार क्रमशः प्रत्याख्यान होने पर जिसका ब्रह्म ज्ञान क्षीण हो गया है वह गार्ग कोई उत्तर न सूझने के कारण चुप और नस्मस्तक हो गया गार्ग का पराभव और अजात शत्रु के प्रति उसकी उपसत्ति तम तथा भूत महालक्ष गार्गम उस गार्ग को ऐसी स्थिति में देखकर स होवाचाजात शत्रुरेतावनो इतनावी नैतावता विदिता भवती सहोवाच गार्गम उप्वा जानीति वह शत्रु बोला बस क्या इतना ही है गार्ग्य हाँ इतना ही है शत्रु इसने तो ब्रह्म विदित नहीं होता वह गार्ग्य बोला मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न हूँ स होवाचा जातशत्रु ऐतावा हो। नोऊ किमेंतावद्रह्म निर्जातम अहोस्विदीकम्यस्ती इतर आहेता आहेताबद्धीति नेतावता विदिते न ब्रह्म विदित भवतीहा जातशत्रु किमर्थम गर्वित सी ब्रह्म ते ब्रमाणीति वह अजातशत्रु बोला क्या इतना ही है अर्थात क्या तुम्हें इतना ही ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक भी जानते हो गार्ग ने कहा बस इतना ही जानता हूँ अदातशत्रु ने कहा इतना जानने से तो ब्रह्म नहीं जाना जाता फिर तुम ऐसा गर्व क्यों करते थे कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा किमेता किमेता नेव न भवति विदि न फल विज्ञान श्रवण न एव वाक्या अवगंत शक्यम अपूर्व विधानपरा ही वाक्या प्रत्युपासनोपदेश लक्ष्य अतिष्ठा सर्वेश भूतानादी तदनुपाणी चला सूजते विभक्तानि अर्थबाधत्व एक अमंजस तो क्या इतना जानना जानना ही नहीं होता इस पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है यहाँ तो फलयुक्त विज्ञान उपासना का श्रवण है इन वाक्यों को अर्थवाद भी नहीं माना जा सकता क्योंकि ये अतिष्ठा सर्वेशा नाम, इत्यादि वाक्य प्रत्येक उपासना के उपदेश में अपूर्व विधि करने वाले दिखाई देते हैं और उनके अनुसार ही सर्वत्र अलग अलग फल सुने जाते हैं अर्थवाद होने पर इन सब सामंजस्य नहीं हो सकता कथम तरी नएतावता नईष दोसा अभीतापेक्षा ब्रह्मोपदेशातसत्रे मुख्य ब्रह्म विदारघ्य प्रवृत्त स युक्त एवं मुख्य ब्रह्मा विद जातुण शुण सत्रुना मुख्य ब्रह्म विदारघो वक्त जन मुख्य ब्रह्म वक्त इति तीष्ट मुख्य ब्रह्म विज्ञानम प्रत्याख्यात तदैताव न ब्रूयात न किंचिज्ञ ज्ञान तेतव ब्रूयात तस्माद्या ब्रह्मतावदिजानद्वार एतावद् विज्ञान परब्रह्म विज्ञानस्य युक्तमेव वक्त नैता अविद्या विषये नईतावता अविद्यामक आत्मक तृतीय ध्या प्रदर्शि भवति इति ब्रुवता अधिकं ब्रह्म ज्ञात अब ज्ञात अस्ती भवति तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इतने से ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह कथन अधिकारी पुरुषों की अपेक्षा से है अमुख्य ब्रह्म को परब्रह्म रूप से जानने वाला गार्ग ब्रह्मोपदेश सुनने के इच्छुक अजात शत्रु को ब्रह्म का उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ था अतः मुख्य ब्रह्मवेद्ता अजात शत्रु द्वारा अमुख्य ब्रह्मज्ञ गार्ग के प्रति ऐसा कहा जाना उचित ही है कि जिस मुख्य ब्रह्म का उपदेश करने के लिए तुम प्रवृत्त हुए थे उसे तुम नहीं जानते हो यदि यहाँ अमुख्य ब्रह्म के विज्ञान का भी निषेध किया गया होता तो इतने ही से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं कहा जाता अपितु यही कहा जाता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते अतः इतने ब्रह्म अविद्या के अंतर्गत है इतना विज्ञान पर ब्रह्म विज्ञान का द्वार है इसलिए यह कहना उचित ही है इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ये ब्रह्म अविद्या के क्षेत्र में विज्ञे उपास्य और नाम रूप कर्मात्मक है यह बात तृतीय अध्याय में दिखाई गई है अतः इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ऐसा कहकर यह दिखाया गया है कि अभी इससे अधिक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है सत्यानुपसन्नाय न वक्तव्य इत्याचार विधि गार्ग्य स्वयमेंवाजानीतिपग्छानीति यथान्य शिष्यों गुरु उस ब्रह्म का उपदेश अनुपसन्न को जो शिष्य भाव से शरण में न आया हो उसको नहीं करना चाहिए अतः आचार विधि को जानने वाला गार्ग्य स्वयं ही कहता है मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न हो, जैसे कि कोई दूसरा शिष्य अपने गुरु के प्रति होता है